C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम ताज महल करिश्माय कारीगरी ये कान पापक रूह खड़ा sale ishq hasee taaj mahal hasee taaj mahal jikon pa kro khada hai ये है सफेद पुरुष मिसालए हसी ताज महल दुनिया में सबसे खूबसूरत इमारत या अमर रोमानी इश्क की दास्तान का जिक्र होता है तो सबसे पहले तसव्वुर में आता है बेमिसाल ताज महल बेगम बेगम कहां हैं आप देखिए हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं इंतजार हमने तो आपके दिल में घर बनाया है हमेशा यहीं मिलेंगे बेगम यह हमारा दस्तान है किस ज़िंदा निशानी की एक मज़ार ए की एक जज़्बे की शिद्दत की और इन सब ऊपर यह दास्तान है एक वादे को वफ़ा करने की किस महल हां सन 1631 इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1040 हिजरी मध्य भारत के दक्कन में बुरहानपुर के नजदीक जंग के कैंप के टेंट के अंदर रात का आखरी पहर शाजहां की बीमार तीसरी बेगम मुम्तास महल आखरी सांसे गिन रही थी मुम्तास बेगम शेहनचाई हिंद को इतना कमसूर तो न जाना था रिसता आज मेरा दिल बैठा जा रहा है 10 मिनट जरूर आराम पहुंचाएगी शाही हकीम ऐसा ना कहो मुम्तास ऐसा ना कहो नहीं या फुदा मेरी सर्दाश क्या मेरी दुनिया से जाने की बात भी आप, आप मुझे याद करेंगे पिलिकाँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं ये दिल धड़कता रहेगा हां हमेशा इस दिल में ही रहेंगे बहलाना तो कोई आपसे सीखे तो कहिए बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए हम आपके सिर की खसम खाकर कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसी मोहब्बत की यादकार प्यार का एक महल बनवाएंगे जिसकी मिसाल इस दुनिया में दूसरी ना होगी खुदा करे बस आप ठीक हो जाइए यह मेरी बस में नहीं मुंतस ऐसी मेरी कपड़े भी उसी में बनवाई एक सनक जं कयामत तक आपका सुकून इंतजार कर सके बेगम हम आपको कॉल हैं कॉल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 शायर लिखते हैं कि एक रात में शाजहां के सारे बाल सफेद हो गए थे सल्तनत के काम में भी उनका दिल नहीं लगता था लेकिन अपनी बेगम को दिया अपना कॉल वे भूले नहीं थे हम यही ठीक है यह पुरसकून जगह है खुला आसमान यही ठीक है जहां बना यही ठीक है जहां बना वजीर आजम आप गस्ताखी माफ जहां बना हुजूर किसी गहरी सोच में डूबे मालूमते रहे हैं हम्म वजीर आजम हुजूर यही वो देखिए वो हमारे ख्याल में यमुना के किनारे यहां से तकरीबन 1 मील مغرب میں وہ جگہ ٹھیک رہے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کی عمارت اسی جگہ پر بنے بے شک جگہ ہر طرح سے موافق ہے اور ہاں उन हािल वास्तुकारों शिल्पकारों संंगतराशों और फंकारों तक हमारा पैगाम तो पहुंचा दिया थानापने खजूर हाथ के होकम के मुताबक सभी आप पहुंचुके हैं और आपके ददार की तलबकार हैं तो आप अभी उन सब को 22 दीवा ने हास में बैठा यह वजर आसम हम पौरन बिना वक्त जाया किए उनसे मिलना चाहेंगे छी लंपना बंदे कोई जा सकते हैं जहांपनाह का इकबाल बुलंद हो अब्दुल हमीद लाहौरी जो सुपरिटेंडेंट आर्किटेक्ट थे उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेज बादशाहनामा में ताजमहल की तामीर का ब्यौरा दिया है उनके अनुसार देश विदेश से अपने-अपने فن کے ماہر कलाकारों को बुलवाया गया था تجربکار میر عبد الکریم اور پرشیا کے مکرمت خان اس عمارت کی تعمیر کے دو سپر وائزر تھے۔ استاد احمد لاہوری تو مکھ شلپکار تھے ہی۔ ترکی سے اسلامی برجوں کو بنانے والے اسماعیل افندی کئی کلاوں کے ماہر استاد قادرزما خان ایک عمدہ سنگ वास्तुकार استاد عیسی لاہور کے مشہور سنار قاسم خان दिल्ली के शिल्पकार चिरन जीवी लाल, इरान के कैलिग्राफर अमानत खान और मुख्य मिस्त्री मुहमद हनीफ क्रियेटिव टीम के मुख्य सदस्य थे। शाजहां बार बार इन फनकारों से मिलते, बहस करते, अपने सुझावते थे और उन से सलाह लेते। उस्ताद अहमद लाहौरी जी जनाब क्या आप अपने साथ कुछ नमूने भी लाए हैं जी जहांपनाह लेकिन कुछ अर्ज करना चाहता हूं बेखौफ कहिए जहांपनाह बस यही कि आप कैसी इमारत चाहते हैं जैसे कोई मीनार वगैरह नहीं अहमद मियां नहीं मीनारे तो दुनिया में बहुत हैं हिंदुस्तान में भी कुतुब मीनार जैसी आला इमारत बनाई जा चुकी है जी आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं तो कोई برج वाली इमारत बनाई जाए हां برج तो होना ही चाहिए برج तो मुगल सल्तनत की पहचान है जी तो ये देखिए ये वाला नमूना नहीं नहीं ये भी नहीं अब अब हमारे ख्वाबों को समझने की कोशिश करें हमें, हमें इमारत नहीं मुगलिया आन का आईना चाहिए सुकून की तस्वीर चाहिए तस्वीर जो मुगल सल्तनत की पहचान हो हुजूर धीरे-धीरे आपके ख्वाब अब हमारी आंखों में भी उतरने लगे हैं जरा और खोलकर बयां हो जाए तो हमें समझने में आसानी होगी क्यों चिरंजीवी लाल जी एकदम ठीक कहा जनाब मुगलिया वास्तुकला का जो रूप बादशाह सलामत को चाहिए उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है हम हमें आपकी परेशानी का इल्म है हम चाहते हैं एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो बहुत ऊंची ना हो बल्कि बल्कि चौकोर हो उसके चारों ओर चार मीनारे हों बाग हो जिसके बीच से गुजरती हुई नहर हो हम चाहते हैं एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो रूहानी सुकून और रमन से सरशार हो जो इमारत ना हो बल्कि मोहब्बत की इबादत हो वाह वाह बहुत खूब साहब उस वराह जनाब का वाह जहांपनाह आप मेरे काम में कोई कमी पाएं तो बेशक मेरे हाथ कटवा दें उस्ताद लाहौरी हम आपकी कद्र करते हैं हमने आपको यूं ही नहीं नादिरुल असर के खिताब से नवाजा है शुक्रिया जहांपनाह एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं इमारत में पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया जाए ज समारत का हाब हमने देखा है उसके लिए लाल पत्थर बहुत मुनासिब नहीं लगता फिर तो सफेद संंगरमर ही सबसे अच्छा रहेगा दरुत फर्माय आपने लेकिन जहां ब हम उसकी तिमत बात होती है खर्च बेन तहा प जाएगा हर चाचा है जितना भी हो है लेकिन हमारी मरहूमवेेगम की यादगार के आगे किसी चीज की कमी हो जो हुक्म जिस सामान की भी जरूरत हो वो किसी भी कीमत पर मंगवाया जाए जी फिर वो सामान चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलता हो के तामील होगी जहांपनाह हम एक नहीं बार-बार शाहजहां ने फनकारों के साथ बैठकें की अपने सुझाव दिये तब इमारत के एक-एक पहलू को अपनी मंजूरी दी आखर बेगम की मौत के एक साल बाद सन 1632 में ताज महल की तामीर का काम शुरू हो गया समझ गए अच्छे से अच्छे से काम अपने सर्वश्रेष्ठ काम को अंजाम देने में कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया ये क्या कर रहे हो देखते री सनमरमर का किनारा टूटा हुआ है इसे दूर करो और साबुत पत्थर ला लकड़ी के बड़े शहतीरों को लाने में लगभग 1000 हाथियों का प्रयोग किया गया सैकड़ों घोड़ों खच्चरों और बैलगाड़ियों को सामान ढोने के काम में लगाया गया यह यह मजे अरे काम का पता नहीं दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 20000 कारीगरों की मेहनत से यह शाहकार वजूद में आया सन सोलह सो तिर्बन में लगभग 21 वर्ष में इमारत तयार हुई पर एक समस्या अभी भी थी जहापना कही है वजीर आजम जहापना आपके सपनों का महल तयार हो गया है अब लेकिन लेकिन क्या जहापना इस इमारत को बनाने के लिए हमने लकड़ियों और पल्लियों का ढांचा न बनाकर ईंटों का ढांचा बनाया था हम्म अब उसे ढहाना बाकी है तो इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है जहां तक के उसे ढहाने के बाद भी उसके मलबे को ढोकर दूर करने में कई महीने लग सकते हैं uhum. तो यह बात है Esca m'intelabia és que jub tic vò m'lbà n'hi ha'te ga tib tic hem apne gawl ko haqiquet me basalté hoïe n'hi d'èk s'akیں ab bilkut d'urost fórmà rà he ja ha'bana ab e'k kàm kiijè j'i ho jord m'unaadhi kira dijè que hemàri riayà que l'oog m'lbà se jitni iñitin chauhi mufth me l'e ja s'aktene j'ho hukum ja ha'bana शाहजहां का यह फरमान रंग कहते कि रातों-रात वो इस प्रकार गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं अब ताजमहल का नायाब हुस्न बेपरता था और शहंशाह शाहजहां उस इमारत का दीदार कर सकते थे जिसमें गमों मोहब्बत के चरते उतरते रंग नक्काशी में पिरोए हुए थे सुभान Zubhav یا خدا Téri rehmat se áge hem apne merhum beegam ko d'ia gaya apna call pura karsakhe Jaha bana Aapke zahin me Iska ko'i nám hai? Ah, nám Nám To baut ars e pahle se Hemare khayalou me hai यह हमारी बेगम की याद है इसलिए यकीनन उन्हीं के नाम पर इस इमारत का नाम होगा यह हमारी मुमताज महल का ताज महल होगा हां मैं بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ تاج محل کے چاروں اور کا یہ باغ یہ چمخ مانو مانو جنت کا نظارہ ہے یہ تاج محل نہیں ہمارا خواب ہی आप यहीं कहिए, आपकी मौजूद्गी को मैसूस कर सकते हैं, आप यहीं है मुफ्ता, जहाँ बना, कहिए, हम तो इस बेनजीर खुबसूरती में कुछ देर के लिए खोर ही कहे थे یہ دیکھیں جہاں بنا یہ ہے اس کا صدر دروازہ واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم बिल आलमी सदकल्लाहुल कुसुरती बेमिसाल आमीन ये तो कुरान की आयतें हैं जी जहां बना लेकिन ये ऊपर कुछ बड़े आकार में लिखी गई हैं और नीचे कुछ छोटे आकार में जहां बना आ, आ, आ, आ, आ। मजार पर نستعلیق नक्काशी उस्ताद अमानत खान के आला दिमाग का कमाल है जैसे-जैसे देखने वाले से मेहराब की दूरी बढ़ती जाती है लफ्जों का आकार भी बढ़ता जाता है बहुत खूब ऐसा इसलिए किया गया जहां पर ना कि नीचे से ऊपर देखने पर भी सभी आयतें और अल्फाज एक ही आकार के दिखें क्या बात है कुरान शरीफ की आयतों ने ताजमहल को और भी रूहानी बना दिया है और देखिए पूरे आधार पर यह विशाल गुंबद है जो आपके हुक्म से خالص सफेद संगमरमर से बना है बहुत खूब और इस गुंबद जैसी ही यह चार छतरियां तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही हैं जी हुजूर लेकिन पता नहीं क्यों हमें यह मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई लग रही हैं आप बिल्कुल बचा फरमाते हैं हां जी हुजूर हमारे फनकारों ने ऐसा जानबूझकर ही किया है हाकुलमंती से दरअसल बात यह है कि यूं तो मीनारों की मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है ऐसा दावा है कि हजारों साल तक इन्हें कोई हिला भी नहीं सकेगा लेकिन हुजूर फिर भी कुदरत का कोई कहर टूटा और ये मीनारें गेरी भी बाहर की ओर करेंगे और उसका फायदा यह होगा उसका फायदा यह होगा कि ताजमहल का यह गुंबद जो इसकी और मुगलिया वास्तुकला की पहचान है यह तब भी सलामत रहेगा जी हुजूर यह तो वाकई दूरंदेशी है चुप जरा नवासे का शुक्रिया हां यह जा बना हां बंदर चले यह आप हमें कहां ले आए हैं इतना आलीशान वाह और ये ये बेल बूटे कितने खूबसूरत हैं रोज ताजा फूलों को सजाने से बेहतर है ये कुदरती रंगों से बने हुए फूल हम यही चाहते थे जरावशाही का शुक्रिया जापना अच्छा ये ये इतने जवाहरात आपने कारीगरों को मुहैया कहां से करवाए हुजूर जैसा आप जानते ही हैं और वजीर ए आजम ने शाहजहां को बताया कि नक्काशी में रंगों का नहीं बल्कि कई तरह के हीरे फिरोजा पन्ना नीलम आदि दो दर्जन से भी अधिक तरह के रत्नों का इस्तेमाल किया गया जिनमें चीन से क्रिस्टल लंका से रूबी मंगवाए गए बखदात से कानेलियन अरप से बेहतरीन कोरल यमन से अगेति पर्शिया से ऑनिक्स यरोप के مختلف फस्सों से कई नयाब केली रूस से गहरे हरे रंग के मलाचााइट और सुदूर मिश्र की नील खााटी से लाय गए कैटस आई पत्थर उत्तरी अफगानस्तान के पहाड़ों से मंगवाए गए किनारों पर सोना जड़े गहरे नीले रंग के लेपिस लाजुली यही नहीं उत्तरी तिब्बत से याकों पर लादकर लाए गए टरकोइज़ पंजाब से जैस्पर बुंदेलखंड से गेन्युइट ग्वालियर से लाए गए लोडेस्टोन और जैसलमेर के व्यापारियों ने दिए हीरे यह सुनकर शाहजहां रुक ना सके वे बोले वाह कही ताजमहल को बनाने में सभी उस्तादों और कारीगरों ने बेहद उम्दा काम किया है हमारी जानिब से उन सभी को बेशकीमती तोहफे दिए जाएं और हमारी रियाया के लिए भी ताजमहल के दरवाजे खोल दिए जाएं जे जहां बना हुक्म के तामील होगी अब हम कुछ लमहे यहीं इसी जन्नत में गुजारना चाहते हैं तखलिया ची आलम बना मुम्तास हमने अपना कौल पूरा किया अब देख रही हैं न अब कहा हैं मुम्तास हमने तो आपके दिल में घर बनाया है हमेशा यहीं मिलेंगे बेगम हम ने अपना काल पूरा किया मुमताज गुजर गईं शाहजहां भी गुजर गए लेकिन जब तक ताजमहल है उनकी अनूठी दास्तान ए इश्क हमेशा जिंदा रहेगी भारत के पहले नोबेल पुरसकार से सम्मानित कवी गुरू रविंद्रनाथ टेगोर ने, जब पहली बार ताज महल को देखा, तो उन्होंने अपनी डाइरी में लिखा। Only let this one tear drop, the ताज महल, glisten spotlessly bright on the cheek of heaven forever and ever. ताच महल बहिष्ट के गाल पर शफाफ आंसू का एक ऐसा जमा हुआ कत्रा है जो हमेशा सदियों तक चमकता रहेगा किस तिलस में इश्क ने है ले ताजमहल करिश्माए कारीगरी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध एवं आलेख डॉ जितेंद्र सिंह विषय संयोजन जयप्रकाश विलक्षण भाषा परामर्श डॉ नुमान खान और डॉ चमनारा कलाकार जितेंद्र रामप्रकाश सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर राजश्री त्रिवेदी राजेश आहूजा किशोर सहजानी तथा मोहम्मद आलम खान संगीतकार हरभजन सिंह Gayanswar, Devashish aur Anuja Bisaria, takniki niyantran Satish Lade, dhwani ankan Amita Bhatti aur Batilanglingdo tatha nirman, dhwani sampadan evam prastuti Vandana Arimardan.